गीता तत्व चिंतन गीता का प्रयोजन यहाँ पर अर्जुन का ज्ञान दर्शनी है इससे विदित होता है कि अर्जुन कुलनाश के दोषों का ज्ञाता है वह पुनः कहता है वर्ण शंकर को उत्पन्न करने वाले इन दोषों से कुल घातियों के सनातन जाति धर्म और कुल धर्म समस्त विनष्ट हो जाते हैं हे जनार्दन हमने सुना है कि जिन मनुष्यों का कुल धर्म नष्ट हो गया है वे अनंतकाल तक नरक में वास करते हैं अतएव भले ही ये कौरवगण लोग से भ्रष्टचित्त होने के कारण कुल नाश से होने वाले दोष को तथा मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देख पा रहे हैं परंतु हे जनार्दन हम लोग जो कुल नाश के दोष को जानते हैं क्यों न इस पाप से हटने के लिए विचार करें और अंत में अपने वचनों का उपसंहार करते हुए अर्जुन अपनी अत्यंत दयनीयता को प्रकट करते हुए कहता है आहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में शोकमग्न होकर बैठ गया अर्जुन का चित्त मोहा विष्ट है इसलिए उसका सोचना और क्रियाएं करना ये सभी उल्टे हो रहे हैं उसे कर्तव्य की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए पर वह युद्ध छोड़कर जंगल जाना चाहता है जब कौरवों की कोई वह आताताई मानता है तो उसे उनका प्रतिकार करना चाहिए पर कहता है कि आताताइयों को मारकर पाप हाथ लगेगा युद्ध से कुलनाश और तत्पश्चात पितरों के पतित होने की बात करता है यह जानकर भी कि युद्ध करना तो क्षत्रिय का स्वधर्म है फिर अर्जुन यह भी जानता है कि वह लोभ और सुख की आकांक्षा से परिचालित होकर युद्ध नहीं कर रहा है वह जानता है कि पांडव अपना न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं वह जानता है कि दुर्योधन युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं देना चाहता है इसके बावजूद वह कहता है कि हम लोभ और राज्य सुख के लिए कुल का नाश करने के लिए खड़े हैं यही मोह की विचित्रता है मोह से घिरकर ही अर्जुन सोचता है कि शांति मुझे यहाँ नहीं मिलने वाली है वह जंगल जाने का विचार करता है वह समझता है कि स्थान के परिवर्तन से उसका अवसाद दूर हो जाएगा तब कृष्ण अर्जुन को जंगल जाने से रोकते हैं वह अर्जुन की करुणा को देख कर विचलित नहीं होते न वे प्रभावित होते हैं वे भाप लेते हैं कि अर्जुन विकार रोग का शिकार हो गया है इसीलिए अंड बंड बक रहा है यदि अर्जुन के शब्दों को संदर्भ से अलग हटाकर विचार के लिए लें तो उनमें कोई बेतुकापन नहीं मालूम पड़ेगा बल्कि लगेगा कि बात तो ठीक ही है परंतु जब हम वस्तु स्थिति का सामना करते हैं और तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में अर्जुन के शब्दों पर विचार करते हैं तो सचमुच अर्जुन की बातें बेतुकी ही मालूम पड़ती है श्री कृष्ण तो मनोवैज्ञानिक हैं वे अर्जुन की कमजोरी को भाप लेते हैं वे अर्जुन को उचित औसत प्रदान करते हैं और उसे युद्ध का त्याग करने से मना करते हैं